श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संघ श्री रामकृष्ण देव का कालना गमन उपरोक्त तीर्थों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव एक बार मथुर बाबू के साथ कालना गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण स्पर्श से गंगा तटवर्ती बंगाल के अनेक गांव इस समय तीर्थ में परिणित हो चुके हैं यह विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं कालना उन्हीं में से एक है साथ ही वहाँ पर वर्धमान राजवंश के 108 शिव मंदिर आदि विभिन्न कृतियों के विद्यमान रहने के कारण वह स्थान अत्यंत महत्वशाली बन, बना हुआ है यह बात वहां जाने वाले व्यक्तियों ने भली भांति अनुभव की है किंतु श्री रामकृष्ण देव के इस बार कालना जाने का उद्देश्य दूसरा था वहां के प्रसिद्ध साधु भगवान दास बाबा जी का दर्शन करना उनका मुख्य अभिप्राय था भगवान दास बाबा जी की आयु 80 वर्ष से भी अधिक रही होगी उन्होंने किस कुल को पवित्र किया था यह विदित नहीं है किंतु उनके ज्वलंत त्याग वैराग्य तथा भगवत भक्ति की बातें बंगाल के अधिकांश लोगों ने सुनी थी हमने सुना है कि एक जगह एकासन में बैठकर दिन रात जब तप ध्यान धारणा आदि करने के फलस्वरूप अंत में उनके दोनों पर बेकाम हो गए थे यद्यपि 80 वर्ष से भी अधिक आयु होने के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था तथा उठने बैठने की उनमें प्राय शक्ति नहीं थी फिर भी वृद्ध बाबा जी का हरिनाम में अदम्य उत्साह भगवत प्रेम में विह्वल हो उनका अजस्र वर्षण तथा आनंद किंचित मात्र भी कम न होकर दिनों दिन वर्धित हो रहा था वहाँ का वैष्णव समाज उनके द्वारा विशेष सजीव हो उठा था एवं त्यागी वैष्णव साधुओं में से अनेक उनके उज्जवल आदर्श तथा उपदेश से अपना जीवन गठन कर धन्य होने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमने सुना है कि बाबा जी के दर्शनार्थ जो भी वहां जाते थे वे सभी उनके दीर्घकाल से अनुष्ठित त्याग तपस्या पवित्रता तथा भक्ति के संचित प्रभाव को हृदय से अनुभव कर एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि कर आते थे महाप्रभु श्री चैतन्य देव के प्रेम धर्म संबंधी किसी विषय में बाबा जी अपना जो अभिमत प्रकट करते उसी को ध्रुव सत्य मानकर लोग उसका आचरण करने में प्रवित होते थे इसलिए सिद्ध बाबा जी न केवल अपनी साधना में ही संलग्न रहते थे किंतु वैष्णव समाज का कैसे कल्याण हो किस तरह त्यागी वैष्णव ठीक ठीक त्याग का अनुष्ठान कर धन्य हो कैसे साधारण संसारी जीव चैतन्य प्रदर्शित प्रेम धर्म का आश्रय लेकर शांति प्राप्त कर सके आदि विषयों की विवेचना तथा अनुष्ठान में उनका बहुत समय व्यतीत होता था वैष्णव समाज में कहाँ क्या हो रहा है कहाँ पर कौन साधु उचित या अनुचित आचरण कर रहा है ये सारी बातें लोग उनके समीप रखा करते थे और वे भी उन्हें सुनने समझने के पश्चात जहाँ जो करना उचित है वैसा उपदेश देते थे त्याग तपस्या तथा प्रेम के जगत में सदा से ही इस प्रकार का एक अदृश्य एवं सुदृढ़ बंधन विद्यमान है लोग बाबा जी के उपदेश को सिर्योधार्य कर स्वतः प्रेरित हो तत्काल ही उसे संपादित करने के लिए तत्पर हो जाते थे इस तरह किसी गुप्तचर आदि की सहायता के बिना ही सिद्ध बाबा जी की सुतीक्षण दृष्टि वैष्णव समाज में सर्वत्र अनुष्ठित होने वाले प्रत्येक कार्य पर ही पड़ती थी उस समाज के सब लोग भी उनके प्रभाव को अनुभव किया करते थे और फलतः इस दृष्टि तथा तो प्रभाव के सम्मुख सरल विश्वासी व्यक्ति का उत्साह जैसे दिनों दिन वर्जित होने लगता था कपट आचरण करने वाले भी उसी प्रकार उनसे भयभीत होकर वे अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करने लगते थे अनुराग की तीव्र प्रेरणा से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त श्री रामकृष्ण देव जिस समय सतत बारह वर्ष तक कठोर तपस्या में संलग्न थे तथा उनके भीतर गुरु भाव का अधिष्ट पूर्व विकास हो रहा था उस समय उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर धर्म का विशेष आंदोलन चल रहा था लीला प्रसंग में भिन्न भिन्न भिन स्थलों पर इसका उल्लेख किया गया है कलकत्ता एवं उसके समीपवर्ती विभिन्न स्थानों में हरि सभाएँ तथा ब्राह्म समाज का आंदोलन उत्तर पश्चिमांचल तथा पंजाब में स्वामी दयानंद सरस्वती के वेद धर्म का आंदोलन जो बाद में आर्य समाज में परिणित हुआ बंगाल में विशुद्ध वेदांतिक भाव करता भजा संप्रदाय तथा राधा स्वामी वत एवं गुजरात में नारायण स्वामी बट इस तरह विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के धर्म मत की उत्पत्ति तथा आंदोलन लगभग उसी उन आंदोलनों का विस्तृत विवेचन हमारा ध्येय नहीं है केवल कलकत्ते के कोलूटोला मोहल्ले में एक हरी सभा में श्री रामकृष्ण देव को लेकर जो घटना घटी थी यहाँ पर हम उसी का वर्णन करेंगे आमंत्रित होकर श्री रामकृष्ण देव एक दिन उस हरी सभा में गए थे उनके भांजे हृदयराम उनके साथ थे किसी किसी का कथन है कि पंडित वैष्णवचरण उनकी चर्चा हमने इससे पूर्व की है उस दिन भागवत की कथा कहने के लिए वहाँ पर विद्यमान थे एवं उनके मुख से भागवत सुनने के निमित्त ही श्री कृष्ण देव वहाँ गए थे किंतु यह बात हमने श्री राम देव के श्रीमुख से सुनी हो ऐसा हमें स्मरण नहीं हो रहा है अस्तु श्री राम देव जब वहाँ उपस्थित हुए तब श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थी तथा समुपस्थित सभी व्यक्ति तन्मय हो श्रवण कर रहे थे यह देखकर श्री राम देव भी श्रोताओं के बीच में एक जगह जाकर बैठ गए और कथा सुनने लगे